श्री राम कृष्ण वचनामृत परिच्छेद 22 राखाल प्राण कृष्ण केदार आदि भक्तों के साथ पहला समाधि में श्री राम कृष्ण काली मंदिर के अपने कमरे में भक्तों के साथ बैठे हैं दिन रात भगवत प्रेम में ब्रह्ममयी माता के प्रेम में मस्त रहते हैं फर्श पर चटाई बिछी है आप उसी पर आकर बैठ गए सामने हैं प्राण कृष्ण और मास्टर श्री राखाल भी कमरे में बैठे हुए हैं हाजरा महाशय घर के बाहर दक्षिण पूर्व वाले बरामदे में बैठे हुए हैं जाड़े का मौसम है पूछ का महीना सोमवार दिन के आठ बजे हैं पहली जनवरी अठारह सौ श्री राम साल उड़े हुए हैं इस समय श्री राम के अनेक अंतरंग भक्त आने जाने लगे हैं लगभग साल भर से नरेंद्र राखाल भवनाथ बलराम मास्टर बाबू राम लाटू आदि भक्त सदा आते जाते रहते हैं इनके आने के साल भर पूर्व से राम मनोमोहन, सुरेंद्र और केदार आया करते हैं लगभग पाँच महीने हुए होंगे जब श्री रामकृष्ण विद्यासागर के बादड़ बागान वाले मकान में पधारे थे दो महीने पूर्व आप श्री केशव केशवसेन के साथ विजय आदि ब्राह्मण भक्तों को लेकर नाव पर आनंद करते हुए कलकत्ता गए थे श्री राम प्राण कृष्ण मुखोपाध्याय कलकत्ते के श्याम पुकुर मोहल्ले में रहते हैं पहले इनका जनाई मौजे में निवास था ये एक्सचेंज विभाग के बड़े बाबू हैं नीलाम के काम की देखरेख करते हैं पहली पत्नी के कोई संतान न होने के कारण उनकी सम्मति से उन्होंने दूसरी बार विवाह किया था दूसरी पत्नी के एक पुत्र हुआ है वही इनकी इकलौती संतान है श्री राम कृष्ण पर उनकी बड़ी भक्ति है शरीर कुछ स्थूल होने के कारण कभी कभी श्री राम कृष्ण उन्हें मोटा ब्राह्मण कहकर पुकारते थे ये बड़े सज्जन व्यक्ति हैं लगभग नौ महीने हुए होंगे श्री कृष्ण ने भक्तों के साथ इनका निमंत्रण स्वीकार किया था इन्होंने बड़े आदर से सबको भोजन कराया था श्री रामकृष्ण जमीन पर बैठे हुए हैं पास ही टोकरी भर जलेबियाँ रखी है किसी भक्त ने लाई है आपने जलेबी का एक टुकड़ा तोड़कर खाया श्री राम कृष्ण प्राण कृष्ण आदि से हंसते हुए देखा मैं माता का नाम जपता हूँ इसीलिए ये सब चीज़ें खाने को मिलती है हास्य परंतु वे लौकिक कोहड़े जैसे फल नहीं देती वे देती हैं अमृत फल ज्ञान प्रेम विवेक वैराग्य कमरे में छः सात साल की उम्र का एक लड़का आया इधर श्री राम कृष्ण भी बालकों जैसी अवस्था है जैसे एक बालक किसी दूसरे बालक को देखकर खाने की चीज छिपा लेता है जिससे वह छीना झपटी न करे वैसे ही श्री राम कृष्ण की अवस्था उस बालक को देखकर होने लगी वे उस जलेबियों की टोकरी को हाथों से ढककर छिपाने लगे फिर धीरे से उन्होंने उसे एक और हटा रख दिया प्राणकृष्ण गृहस्थ तो हैं परंतु वे वेदांत चर्चा भी करते हैं कहते हैं ब्रह्म ही सत्य है संसार मिथ्या मैं वही हूँ सोहम श्री कृष्ण उन्हें समझाते हैं कलिकाल में प्राण अनगत है कलिकाल में नारदी भक्ति चाहिए वह विषय भाव का है बिना भाव के कौन उसे पा सकता है बालकों की तरह हाथों से जलेबियों की टोकरी छिपाते हुए श्री रामकृष्ण मग्न हो गए